सत्यता का प्रकाश अब पूर्व और पश्चिम पर चमक रहा है अब्दुल बहा ने कहा जब कोई व्यक्ति किसी पर जीवन का आनंद पाता है तो और अधिक आनंद की प्राप्ति के लिए वह उस स्थान पर लौट आता है जब कोई व्यक्ति किसी खान में सोना पा जाता है तो और अधिक सोना खोद निकालने के लिए वह पुनः उस खान में लौट आता है इससे उस आंतरिक शक्ति और प्राकृतिक प्रकृति का पता चलता है जो ईश्वर ने मनुष्य को दी है और उस उस महत्वपूर्ण उत्साह का भी जो उसके अंदर उत्पन्न होता है आध्यात्मिक ज्ञान पश्चिम ने सदैव पूर्व से प्राप्त किया है प्रभु साम्राज्य का गीत पहले पूर्व में सुनाई देता है परन्तु पश्चिम में सुनने वालों को यह बहुत तेज आवाज़ में सुनाई देता है महात्मा ईसा एक चमकदार सितारे की भांति पूर्वी आकाश में उभरे परंतु उनकी शिक्षा का प्रकाश पश्चिम में अधिक तीव्रता के साथ चमका जहां पर उनके प्रभाव की जड़ें ज्यादा मजबूती के साथ जम गई है और जहां पर अपनी जन्मभूमि की तुलना में उनका धर्म ज्यादा फैल गया है ईसा के गीत की प्रतिध्वनि पश्चिमी संसार के सभी देशों में गूंज गई है और इन लोगों के दिलों में घर कर गई है पश्चिम के लोग स्थिर स्वभाव के हैं और वे नीवे पत्थर की हैं जिन पर वे निर्माण करते हैं वे दृढ़ निश्चय हैं और आसानी से किसी बात को भूलते नहीं पश्चिम एक मजबूत और दृढ़ पौधे की भांति है इसके पोषण के लिए जब वर्षा हौले से गिरती है और सूर्य इस पर चमकता है तो यथा समय यह खिल उठता है और अच्छे फल देने लगता है काफी समय से जब महात्मा ईसा द्वारा प्रतिबिंबित सत्यता के सूर्य ने अपना प्रकाश पश्चिम पर डाला था इसलिए उसे काफी समय हो गया है मुखारबिंद को मानव के पाप और लापरवाही ने ढांप लिया है परंतु ईश्वर का शुक्र है कि पावन आत्मा अब फिर विश्व को संबोधित है ईश्वरीय प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले सभी लोगों को आनंदित करने के लिए प्रेम प्रबुद्धता तथा शांति का नक्षत्र एक बार फिर दिव्य क्षितिज से जगमगा उठा है बहाउल्लाह ने पक्षपात और अंधविश्वास के उस पर्दे को छिन्नभिन्न कर दिया है जिसने लोगों की आत्माओं का दम घोट रखा था आइए उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि पावन आत्मा की श्वास एक बार फिर लोगों को आशा और ताजगी प्रदान करे और उनमें ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने की अभिलाषा उत्पन्न करे प्रत्येक मानव की आत्मा और मन पुनर्जीवित हो ताकि नए जन्म में वे सब आनंद मना सके तब मानवता प्रभु प्रेम के गौरव में एक नया परिधान धारण कर लेगी और वह एक नई सृष्टि का प्रभात होगा उस समय उस महान्तम दयावान की दया की वृष्टि सारी मानव जाति पर होगी और वे एक नए जीवन में कदम रखेंगे मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि आप इस गौरवपूर्ण उद्देश्य के लिए यत्नपूर्वक काम करें नई आध्यात्मिक सभ्यता के निर्माण हेतु वफादार और प्रेमपूर्वक कार्यकर्ता बने प्रभु के सर्वोच्च उद्देश्य की पूती हेतु उसके चुने हुए सदा तत्पर और आनंदपूर्ण आज्ञाकारी बने वस्तुतः सफलता निकट ही है क्योंकि दिव्यता की पता का फहरा दी गई है और ईश्वर की धर्मप्रायणता का सूर्य क्षितिज पर प्रकट हो गया है जिसे सभी लोग देख सकते हैं